भाष्य में का साधु दृष्टि विशिष्टा समस्ता नी सामा नी उपास्या विशिष्ट सामस्त उपासन साम समस्त साम है जो उपास्य है वो उपास्य साम कौन कौन है कहानी साधु दृष्टि विशिष्ट जो समस्त साम है उपास्य जिनको उपासना विधान की गई वो कौन है इमान उच्य अभी ही कहते लोकेशु पंचविधम शाम उपासित ये पांच भक्ति के शाम का नाम इसमें लोकेशु पंचविधम शाम उपासित पांच प्रकार पांच भक्ति वाले श्याम लोकेशु उपासित इसे मंत्र में तो लोकेशु पंचविधम शाम उपासित आया उसका अर्थ करेंगे पंचविधेशु सामसु लोक उपासित लोक दृष्टिया उपासित लोकम उपासित अर्थात उपास्य होगा पांचविध शाम लोक दृष्टिया शाम की उपासना यहाँ विवक्षित है लोको में शाम की उपासना नहीं शाम की उपासना लोक दृष्टि इसे अर्थ वास्तव में कहेंगे पांच प्रकार शाम लोक दृष्टिया उपासना करें। कैसे उपासना करेंगे एक एक करे कृथ्वी हिंकार अर्थात हिंकार शाम के अवय एक पहला हो गया हिंकार हिंकार में पृथ्वी लोक दृष्टि करके उपासना करे दूसरा अवयव हो गया प्रस्ताव अग्नि ही प्रस्ताव साम के अवयव भक्ति प्रस्ताव की उपासना करे अग्निदृष्ट अंतरिक्षम उद्गी साम की तृतीय भक्ति भागे उद्गी उसकी उपासना करे अंतरिक्ष दृष्टिया आदित्य प्रतिहार साम का चतुर्थ अवयव हो गया प्रतिहार उसकी उपासना करे आदित्य दृष्टिया दौर्निधनमित ऊर्धेष् शाम के पंचम अवयव का नाम हो गया निधन दौ दृष्टिया उपासना करें द्यूलोक दृष्ट अर्घ्य दृष्टिया उपासना करें ऊर्धेश पांच प्रकार लोक में लोकदृष्ट्याया पांच भाग साम की उपासना उच्य कहते पांच प्रकार साम प्रकाशा लोकेश् पंचविधम इत्यादी लोके सु पंचविधम इत्यादि मंत्र के द्वारा ये पांच प्रकार शाम कहे जाते हैं टीकाने एक प्रस्तुतम दृष्टिद्वयम अविरुद्धमती समाधत एक में दृष्टिद्वयम साधु दृष्टिपासना आया फिर लोक दृष्टि उपासना तो समस्त शाम में साधु दृष्टिया फिर लोक दृष्टिया उपासना दो दृष्टिद्वयम एकस्म प्रस्तुतम दृष्टिद्व अविरुद्धम पहले भाष्य टीका में, थुम्य में एक में से उभय दृष्टि विषय तो अयुतम शंका समस्त साम में एक है उसमें उभय दृष्टि विषय में उपासना कहा गया पहले तो साधम दृष्टि साधु दृष्टि उपासना आगे लोक दृष्टि उपासना नहीं घट दृष्टि गोचर सन पट दृष्टि रि गोचर साध घट ज्ञान का जो विषय होता है वो तो पट ज्ञान का विषय नहीं होता है घट ज्ञान का विषय तो घट ही होगा पट ज्ञान का विषय नहीं होता है तो तो पहले साम दृष्टिया साधु दृष्टि उपासन में कहा गया समस्त साम में साधु दृष्टि करें तो साधु दृष्टि तो का जो विषय समस्त सामो साधु दृष्टि का विषय वो तो लोक दृष्टि का विषय नहीं होगा जैसे घट ज्ञान का विषय पट ज्ञान का विषय नहीं होता है साधु दृष्टि का विषय शाम समस्त सामो लोक दृष्टि का विषय नहीं होगा तो एक पंच समस्त शाम में साधु दृष्टि भी करे और लोक दृष्टि भी करे ये कैसे होगा शंका करते भाषा में नु लोकादिदृष्ट ता उपास्यादृष्ट ची विरुद्ध हो लोकादिदृष्ट इसे पहले तो कहा लोकेशु पंचभविद शाम उपासिता उसका अभिप्राय पंचविध शाम की उपासना करे लोक दृष्टिया ये तो हो गया लोक दृष्टिया और आदि शब्द से आदि शब्द से प्रत्येक हो गया पृथ्वी दृष्टिया अहिंकार अग्निदृष्ट प्रस्ताव अंतरिक्ष दृष्टिया उद्घित आदित्य दृष्टिया प्रतिहार सर्गोलोक दृष्टिया निधन अग्नि आदिश्दसे इत्यादि लेना तो उपास्य है साधुदृष्ट उपा लोकादृष उपासम साधुदृष्ट ची विरदा शंका कर सीद्धांति करता है ठीक है एक प्रस्तुत दृष्टि दय अविद्ध एक समस्त साम उसमें दो प्रकार दृष्टि कोई विरोध नहीं सामते न साध्थिक कार्य लोक आदि से पृथ्वी अग्नि अग्निअतरीक्षादी ये लोकादी, लोकादी, लोकादी कार्य साधु का अर्थ है कारण साधु है कारण साधु का कार्य लोकादि में लोकादिमह साध्वर्थ कारणस लोकादि कार्य लोकादि जितने कार्य है उसमें कारण अनुगत है जैसे मृत का कार्य में मृत अनुगत है जैसे कारण है साधु साधु का कार्य है लोकादि इसलिए कार्य में साधु अनुगत होने के कारण जैसे घट को मृत भी कहते घट भी कहते सुवर्ण के जितने भूषण है उसका अलग कटक कुंडल मुकुट रोचक आदि नाम होता है और सुवर्ण भी कहा जाता है कोई विरुद्ध नहीं इसलिए साधु के कार्य लोक पृथ्वी अग्नि आदि में उनोक भी कहा जाएगा साधु भी कहा जाएगा पृथ्वी कहा जाएगा साधु भी कहा जाएगा क्योंकि साधु कारण सर्वत कार्य में अनुगत ठीका में यथा घटादीसु मृदाद अनुगतम तथा साधु शब्दार्थ से कारण से लोकादिषु कार्यु अनुगत घटादिषु मृदाद अनुगतम घट शराब मृत अनुगत है आदि कटक कुंडल मुकुट में सुवर्ण अनुगत है ठीक इसी प्रकार साधु शब्द का कारण है लोकादि कार्य में अनुगत होने से दृष्टो साधु दृष्टि अनुगमान तो लोकादि दृष्टि में साधु दृष्टि अनुगम हुआ लोक दृष्टि पृथ्वी दृष्टि करेंगे तो साधु दृष्टि की सर्वत्र है क्योंकि साधु कारण है अनुगम हमसे न दृष्टिद्व से एकत्र विरोध हस्ती एकत्र दृष्टि का विरुद्ध नहीं है घट दृष्टि का विषय मृत है मृत दृष्टि घट दृष्टि एक में होती है इसलिए विरुद्ध नहीं घट्टि का विषय पट नहीं होगा किंतु घट दृष्टि का विषय मृत है कुंडल दृष्टि का विषय सुवर्ण नहीं, तदेव स्फुट है इसका स्पष्टीकरण वास्तव है साधु शब्द वाच्यो अर्थो धर्म ब्रह्म साधु है कारण उसका कार्य कहा का लोकादि तो साधु कारण कैसे वो लोकादि का इसका अर्थ कहते साधु शब्द का वाच्य अर्थ धर्म अथवा ब्रह्म साधु तो धर्म है धर्म ही साधु होता है अब ब्रह्म के लिए ही साधु कहते ब्रह्म ही शुद्ध है अरे कोई अशुद्ध नहीं इसलिए साधु शब्द का वाच्य अर्थ धर्म होता है अथवा ब्रह्म सर्वथा लोकादि कार्य स्वगत धर्म का कार्य लोकादि है अब ब्रह्म कहेंगे ब्रह्म तो ब्रह्म का कार्य जन्मादि ये ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति इसलिए लोकादि कार्य में साधु अर्थ अनुगत है ब्रह्म यथा यटादि दृष्टि मुद्रादि दृष्टि अनुगत है वो था घटादि दृष्टि जहाँ होती है घट में वो तो मृदादि दृष्टि अनुगत है मृद भी है घट टीका अनुगति लोके अन्गतिर सदाथ साध्अ लोक में अगति धर्मो ब्रह्म यदृष्टिमृदादृष्टिगत ये देंदत्ता देंदत्ता व्यक्ति की घटादृष्टि जे वहाँ मृदादृष्टि भी होती घटादी दृष्टि त्र वहाँ घटादी दृष्टि होती है। साधु शब्दार्थ और धर्म ब्रह्मो तुल्य कारण साधु शब्द का अर्थ धर्म और ब्राह्मण है ब्रह्म है कारण होगा तथा साधु शब्दार्थ न साधु शब्द का अर्थ धर्म भी है और ब्रह्म है दोनों धर्म भी कारण और ब्रह्म भी कारण जगत का कारण ब्रह्म है और जगत उत्पत्ति के लिए प्राणियों का धर्म भी कारण होता है धर्म अधर्म कारण तो दोनों कारण होगी तथा तो चु शब्द का अर्थ व्यवस्थित नहीं होगा धर्म में भी होगा ब्रह्म भी होगा एक व्यवस्थित एक अर्थ नहीं हुआ अनेक अर्थ होगा अन्याय अनेक तुम एक शब्द का अनेक अर्थ मानना अन्याय ही अगत्या कहीं ही अनेक माना जाता है यहाँ धर्म भी मानना ब्रह्म भी मानना दोनों होगा अन्यायी आशंका है भाष्य में भाष्य तथा साधु दृष्टि अनुगत लोकादि दृष्टि जैसे घट दृष्टि मृतिक दृष्टि अनुगत ही दृष्टि है साध्य दृष्टि अनुगत ही लोकादि दृष्टि जहाँ लोकादि दृष्टि है वहाँ साध्य दृष्टि भी है धर्म आदि कार्य लोकादि लोक आदि से पृथ्वी अग्नि आदि धर्म का, का कार्य आदि से ब्रह्म का भी कार्य है यद्यपि कारण तम ब्रह्म धर्म ये शंका हुई थी तो कारण साधु शब्द का अर्थ धर्म लेना या ब्रह्म लेना दोनों लेंगे तो व्यवस्थित तो नहीं हुआ अनेक होता है उसके ऊपर कहते यद्यपि कारणत्म तो अभिशूचन धर्म ब्रह्म ब्रह्म भी जगत का कारण लोकादि का कारण है और तो धर्म भी कारण है फिर भी धर्म एवं साधु शब्द वाच्य इतम यहा धर्म को लेना साधु शब्द का वाच्य से धर्म ये ठीक क्योंकि साधु कार्य साधु धर्म विषय साधु शब्द प्रयोग धर्म करता है वो साधु होता है धर्म के विषय करने वाले साधु शब्द प्रयोग होता है ठीक है ठीका धर्म एवं तथा वक्त यद्यप कारण अभिश्व ब्रह्मधर्म हो तथा धर्म एवं साधु शब्दवाच्य धर्म, धर्म एवं जो कहा तथा यद्यपि दोनों में साधु कारण तो है धर्म भी कारण है ब्रह्म है भी कारण तथापि साधु शब्द साद का वास्थ धर्म है, है। अब ब्रह्म में जो साधु शब्द साद कहा जाता है ब्रह्म तो परमानंदे साधु शब्द साद भक्तियामित तो गौण प्रयोग धर्म है मुख्य क्यूँकी कार्य साधु कार्य साधु भक्ति से वास्थ लेना धर्म है और ब्रह्म परमान साधु शब्द भक्ति मतलब गौण प्रयोग समझना धर्मस्य निमित्त कारण न कार्य उपादान कारण कार्य में अनुगत है घट शराबादी में मृत अनुगत है और जो निमित्त कारण कुलाल दंड चक्र वो तो घट शराब आदि में अनुगत नहीं है कहीं भी निमित्त कारण कार्य में अनुगत नहीं है और लोकादि सृष्टि का उपादान कारण तो धर्म नहीं है तो निमित्त कारण है उपाधान कारण तो जन्मादेश ब्रह्म ही निमित्त उपाधन अभिनत उपाधान कारण हुआ धर्म तो केवल निमित्त कारण है अनियमित कारण की अनुगति कार्य में नहीं होती है निमित्त कारण की अनुगति कार्य में नहीं होती उपाधान कारण की तो है तो शंका है नियमित कारण तो आन, कारी कारी न कार्य अनुगति कार्य में अनुगति नहीं होगी इतने में सिद्धांत करते कर्मा अपूर्व सहित दधिपे प्रभुति अवय समुदाय से याग करने पर अदृष्ट होता है आगे स्वर्ग मिलेगा तो यदि अपूर्व अदृष्ट कल्पना नहीं करेंगे याग अभी नष्ट हो गया स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद तो नष्ट याग यज्ञ आदि कैसे स्वर्ग फल देगा नष्ट कुल तो मृत कुलाल घट नहीं बनाता है याग नष्ट हो गया स्वर्ग कैसे देगा इसलिए मध्यवर्ती अपूर्व कल्पना करते हैं क्यूँकी श्रुति में कहा गया यजे स्वर्ग काम स्वर्ग साधन तो याग, तो याग में श्रुति प्रमाण से अवगत है तो अन्य प्रमाण से अदृष्ट कल्पना करते हैं मध्यवर्ती अपूर्व के बिना नष्ट याग में स्वर्ग साधन आ नहीं सकता है स्वर्ग साधन तो श्रुति में कहा गया अपूर्व के बिना में अपूर्व कल्पना की जाती है अर्थाव प्रमाण से यह अपूर्व क्या है तो विचार किया कि अपूर्व क्या करने पर अपूर्व होता है तो अपूर्व के लिए विचार किया कर्म अपूर्व सहित दिपह प्रभुति अवयव समुदाय से धर्म पार्थ कर्म अपूर्व तो एक अदृष्ट है उसके साथ ग में जो दबी दुग्ध घृत हवन किया जाता है त्याग किया जाता है उसका कुछ सूक्ष्म अवय रहता है अवय का समुदाय कर्मजन्य अपूर्व है और ये दुग, दुग्ध आदि का अवय ये सब मिल करके धर्म कहा जाता है उनका कुछ अंश उसके साथ रहता है उसका परिणाम होता है कार्य जब कार्य बनेगा इसके अदृष्ट के साथ दर्दी घृत आदि का कुछ तीक्षण अवय रहता है और जो कार्य होगा तद तो परिणाम परिणाम होगा इसलिए अदृष्ट का परिणाम कार्य हम से अदृष्ट भी उपादान कारण हो गया क्योंकि उसमें दर्दी घृत आदि का अवयव भी समुदाय होकर के धर्म होता है तथा तद अनुगति इसलिए कार्य में धर्म की अनुगति सीधा होने से ये कार्य में अनुगति नहीं इसी बात नहीं लोकादिकार्यु कारणसुअुअप्ते तदुष्टि साधु सामती उपास्ते न वक्त अपूर्व तो कारणस्य क्या है ये जो विधि होती विधि विधि अत्यंत अप्राप्त हो अत्यंत अप्राप्त में विधि होती है जो अपूर्व है उसको बोधन करके विधान होता है यदि प्राप्त है नियम पाक्ष ताप्त हो परिसंख्य गिये आया अत्यंत अप्राप्त में विधि है अपूर्व बोधक होता है तो विधि जो प्राप्त है उसमें विधि नहीं होती ये अप्राप्त हो तो विधि कहेंगे ये तो अपूर्व नहीं होगा तो विधि कैसे हुई कहीं से अपूर्व नहीं लोकादि कार्यो कारण से अनुगत तो लोकादि कार्य है कारण उसमें अनुगत होगा ही अनुगत होने से जैसे घट मिट्टी है ही और घट में मिट्टी दृष्टि करे ये विधि करना कोई जरूरत नहीं तो सुवर्ण के कार्य जितने भूषण और सोना तो ही सब को मालूम है जिसे धर्म लोका धर्म का कार्य हो गया लोकादि कार्य में कारण धर्म अनुगत है तो अर्थ प्राप्त है कार्य में कारण दृष्टि प्राप्त ही धर्म दृष्टि प्राप्त है इसलिए फिर उसमें साधु दृष्टि करने की जो उपासना की गई विधान तो किया गया वो तो विधान ही नहीं करना चाहिए साधु साम साधु दृष्टिया साम उपासना का जो विधान किया गया इतना वक्तव्य वो तो अर्थ प्राप्त है इसे अपूर्वत्व अभाव है ना विधि माखी ये साधु दृष्टि करना कोई अपूर्व नहीं है क्योंकि साधु का कार्य धर्म का कार्य है लोकादि लोकादि में कारण अनुगत है तो लोकादि में साधु दृष्टि अपने आप प्राप्त ही है उसके लिए विधान करना क्या जरूरत है इसे संकाहन होने सिद्धांतिकता सिद्धांत करता है न टीका में कारणानुगम यद्यपि कार्य में कारण यह अनुमान से सिद्ध होता है धर्म का कार्य है लोकादि कार्य में कारण धर्म अनुगत है यह अनुमान से सिद्ध है फिर भी तो दृष्टिकरण इति परिहती उसमें ऐसे दृष्टिकरणी है यह तो अपूर्व है उपासना तो जैसे शास्त्र में विधान किया गया ऐसे करना नहीं कि वहाँ जितने जितने सब धर्म गुण रहते सबका चिंतन करना ऐसा नहीं होता है लोकादि कार्य है लोकादि कार्य में जो जो धर्म रहते सबका चिंतन करने के लिए नहीं ना जैसे विधान किया गया उसमें धर्म दृष्टि साधु दृष्टि करने के लिए विधान किया गया साधु दृष्टि यद्यपि साधु दृष्टि अर्थ प्राप्त है अनुमान से सिद्ध है क्योंकि कारण कार्य में होता है तथापि तो ऐसे दृष्टि करने के लिए विधि के बिना ज्ञान नहीं होगा ये अपूर्व है विधान किया क्यूँकि लोकादि में जितने धर्म रहते सब धर्म चिंतन करने का नहीं है उपासना केवल साधु दृष्टि लोकादि उपासना करे इसलिए कारण अनुगम अनुमानिकता तो है अपूर्व है ऐसे दृष्टि करे चिंतन करना ये अपूर्व है इसी से परिहार करता है सिद्धांत न शास्त्र गम्यता दृष्टि किस कैसे दृष्टि करे उपासना करना यह शास्त्र गम्य अपने मन से ही इसमें धर्म रहता उसको हम चिंतन करें ऐसा नहीं दृष्टि शास्त्रगम्य शास्त्र निजे से विधान किया गया ऐसे ही दृष्टि करनी है यश अर्थाध अर्थ न सचोदार्थन उत्तम जरूरती चोधना वाक्य का अर्थ अर्थ से जो अर्थ सिद्ध हुआ वो वाक्य का अर्थ नहीं वाक्य का साक्षात अर्थ होता है उसके बाद अर्थ से अन्य अर्थ कुछ सिद्ध हुआ ये वाक्य का अर्थ नहीं है इसलिए वाक्य का अर्थ वही होगा आर्थिक अर्थ को वाक्य कहा जाता है सर्वत्र ही शास्त्र प्रापिता है वो न उपास्यामान आप्य शास्त्रीय शास्त्र जो प्राप्त किया जाते हैं शास्त्र के द्वारा विहित धर्म वही उपासना करना है न विद्यमान आप ये शास्त्रीय अर्थ से प्राप्त हो गया कारण है साधु धर्म उसके कार्य लोकादि धर्म होंगे ये होगा धर्म अर्थ से अर्थ सिद्ध होगा किन्तु वही ही दृष्टिकोण ऐसा शास्त्र विधान के बिना अनुपन्न है शास्त्रों में जैसे विधान किया गया ऐसे करना वो वाक्य का अर्थ नहीं लोगों का कार्य होने से साधु ये कोई आवश्यक नहीं है कारण याग का कार्य कहें तो याग दृष्टिकना ऐसा नहीं दधी दुग्ध आदि का कार्य तो तद दृष्टिकोण ऐसा नहीं जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे दृष्टिकोण है साधु दृष्टिकोण ही शास्त्र प्रापिता व शास्त्र के द्वारा प्राप्त हो होती है जो धर्म वही उपास्य होते है ना वहाँ विद्यमान होने पर भी शास्त्र प्राप्त नहीं तो उद्देश्य नहीं की जाती है प्रथम अध्याय में शाम के अवयव उदगी और कुछ आगे तो उपासना जिसे तो कहा गया द्वितीय अध्याय प्रारंभ में समस्त शाम की उपासना समस्त शाम उपासना साधु कहकर के साधु दृष्टिया समस्त शाम की उपासना शाम में पांच भाग वाले साम होते पांच भक्ति के साम और सात भाग वाले भी सात भक्ति का है तो पहला आया पंचविध शाम की उपासना लोकदृष्टिया लोकेश इति प्रत्येक भाग में पृथिव्यादृष्ट उपासना इत्यादि वाक्य पंचविध वक्य पंचवधसादृष्टिया लोकाना प्रतीचे अत्रापि हिंकार दृष्ट्या अंकार दृष्टिया पृथ्वी प्रत्याधा तो लोकेश उपासित कहन से पंचविध सामदृष्ट लोकाना तो प्रतीत है लोक ही उपास्य होगा इसे प्रतीत होती है होने पर आगे पृथ्वी हिंकार तो यह इसी वाक्य में भी साम के अवयव हिंकार की दृष्टि से पृथ्वी का उपासना पृथ्वी ध्येय ऐसे प्राप्त होता है वस्तुतः तो ऐसा नहीं है प्राप्त प्रत्यह लोकेशु उपासित जो कहा गया है लोके के उत्तर सप्तमी भी होती है पंचविधे साम उपासित पंचविध द्वितीय सामसु लोकान् उपासित ऐसे अर्थ करना लोके स्वीति पृथ्वी पृथ्वी पंच, पंच, पंच साधु आदि लोकेश्तिव्या पंचवध पंचभक्तिदन पांच प्रकार साधु दृष्टिया पहले साधु समस्त साम उपासी टीका लोक पंचवध इति विभक्ति विपरीत नामेना प्रथम अत्रापि पृथ्वी पृथ्वीदृष्ट्या हिंकारे सति पृथ्वी पृथ्वी हिंकारेति ध्ये सती पृथ्वीदृष्टि आरोप्य हिंकार उपासी लोकः परिवशती लोका इतु उपासितः लोकः पांच प्रकार ऐसे उपासना करी लोकेशु सप्तमिता लोक पंचविध शाम ऐसे उपासना करे विभक्ति परिणाम करके प्रथम वाक्य का अर्थ ये हुआ लोक पंचविधाम अर्थात पंचविधाम की उपासना है लोक दृष्टिया की उपासना नहीं कि लोक की उपासना साम ही ध्येय उपास्य है ऐसे प्रथम लोकेश पंचविधम साम उपासित इस वाक्य का अर्थ हुआ लोकेश पंचविधम साम उपासित वाक्य तो का जिस अर्थ हुआ तद तो अनुसारण उस प्रकार आगे पृथ्वी हिंकार इत्यादि वाक्य का अर्थ करना है वहां भी ऐसा है शाम हो गया उपास्य लोक दृष्टिया आगे भी साम के अवयव हिंकार आदि उपास्य है दृष्टिया हिंकारती हिंकार ही साम यही उपास्य हे पृथ्वी दृष्टि से पृथ्वी हिंकार पृथ्वी दृष्टि आरोप्य हिंकार उपासित तो हिंकार की उपासना करे उसमें पृथ्वी दृष्टि आरोप करके वस्तुतः तो, तो हिंकार तो पृथ्वी नहीं है पृथ्वी दृष्टि से उपासना करना तो पृथ्वी दृष्टि को आरोप करके हिंकार की उपासना द्वितीय वाक्य परिवर्तितींकार द्वितीय वक्य हुआ लोक लोक लोक का संबद्धा संबद्धा संबद्धा सप्तमी सप्तमी सप्तमी सप्तमी के लोकसब सप्तमीसु अन्वर्ण हिंकार मे इसकर्ण तत्सब्दा च्वती लोकेत साम के संपदा हिंकार आदि में जो तत्पद साम शाम हिंकार आदि तत् तो सम्पद्धा चितीया लोकेशु नेतव्या लोक में उत्तर लोक पद के उत्तर जो सप्तमी है उसको हिंकार आदि में जोड़ना और साम के उत्तर जो द्वितीय है उसको लोकेशु पृथ्वी आदि में जोड़ना तथा जो लोक विषया सप्तमी हिंकार सु हिंकाराद में सर्वत्र सत्व जोड़ना तत्सद्वितम संबद्ध द्वितीय को लोकेश व्यक्त इस विपरीत अन्त करके पृथिवीदृष्टि हिंकारादीसु कृत् उपासी मुख्याादी दृष्टि कथम पृथ्वी हिंकार लोकेश इति या सप्तमी ताम प्रथमा विपरिणमय लोकेशु सप्तमी को पहले ये दो प्रकार कहते पहले कहते लोकेश सप्तमी को प्रथमा कर दे लोका पंचविधम साम उपासित ये वाक्य होगा ठीक टीका हमें द्वितीय तंत्रे तो जो दिया सप्तमी को प्रथमात्न विपरिणमय पृथ्वी दृष्ट हिंकारे पृथ्वी हिंकार इत उपासित इति जोड़ करके लोक पंचविदशाम इति हो पृथ्वी हिंकार इति हो ऐसे वाक्य सब करना लोक पंचविदशा ऐसे उपासना करे इसके अर्थ तो साम में लोक दृष्टि करके उपासना अर्थ हुई तो पहले विभक्ति का ऐसे अर्थ क्या लोकेशु लो का लोक प्रथम करके लोक पंचविद शाम उपासित हो यह अर्थ क्या और दूसरे प्रकार का तो व्यक्त्य सेवा सप्तमी श्रुति व्यक्तिया से कैसे करना लोक के उत्तर सप्तमी को साम के उत्तर जोड़ देना और पंचविध साम के उत्तर तो द्वितिया को लोक में जोड़ना ऐसे विपरीत करना पहला तथा तो था लोकेश में जो सप्तमी वो प्रथमात कर देना लोक पंचविधम साम इत उपासित तो ये पहले वाक्य हुआ था और द्वितीय प्रकार क्या व्यक्त के लोक आ, के कृत तो सप्तमी को पंचमिध साम में जोड़ना पंचविध सामकोत्तर द्वितीय में जोड़ना सेवा सप्तमी लोक विषयां लोक के के क्या जो सप्तमी है जोड़ना हिंकार आदि पृथ्वी आदि दृष्टि विरा हिंकार आदि में पृथ्वी आदि दृष्टि कर उपासना करे कानून ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षादय प्रतिवाक्यम याचस्ते ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है तथ्य में ब्रह्म दृष्टि प्रतीक उपासना में जहाँ एक में अन्य आरोप करके उपासना करते हैं वहाँ मनोब्रह्मित आकाश ब्रह्म आदेश तो ब्रह्म में आकाश दृष्टि करना है आकाश में ब्रह्म दृष्टि करना मर्ना में ब्रह्म दृष्टि करना है तथा ब्रह्म में मर्मा दृष्टि करना है ऐसे संशय होने पर सिद्धांति का सूत्र है ब्रह्म दृष्टि ही उत्कर्षा निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करे तो फल अधिक होता है उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि करे तो फल कम होगा कोई राजा के पास रहने वाले को ये तो राजा है ये तो महाराजा है ये तो मालिक है ऐसा कहेंगे तो खुश हो जाएगा और जो मालिक है उनको यदि कहेंगे द्वार पाल है तो नाराज होगा ये लौकिक अन्याय को लेकर के वहां सिद्धांत किया गया उत्कर्षाध ब्रह्म दृष्टि कर्तव्य प्रत्येक आदमी में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करनी चाहिए ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षाध इतने न्याय ना ब्रह्म सूत्र में निश्चय किया गया उसी न्याय से पक्ष द्वय मुक्त हुआ दोनों पक्ष में ही यही अर्थ हुआ पंचविध शाम की उपासना लोकदृष्टिया दो पक्ष होने का पहला पक्ष में लोकेशु के सप्तमी को प्रथमांत करके साम लोका पंचविधाम तो। द्वितीय पक्ष हो गया लोके के उत्तर सप्तमी को पंचविध साम के उत्तर जोड़े पंचविध साम के उत्तर द्वितीय को लोके के उत्तर जोड़े तो पंचविधेश शाम सु, सु लोकान उपासित तो। इस अर्थ तो होगा आगे पृथ्वीकार आदि का इसी प्रकार अन्याय करना पड़ेगा दोनों पक्ष में ही शाम ही उपास्य है शाम के अवय उपास्य ध्येय लोक आदि दृष्टि करके तृथ्वी हिंकार और शाम के अवय में पहला है हिंकार, है हिंकार में पृथ्वी दृष्टिकार पृथ्वी दृष्टि हिंकार में करने का क्या कारण है उसका उत्तर दिया प्राथम्या प्राथम्य सामान्या शाम के अवयव में पहले है हिंकार लोक में पहला है पृथ्वी पत्रकार तो उतरित अन्य उपासने प्रस्तुति सती उपासन प्राप्त हुआ समस्त प्राप्त होने पर पृथ्वी हिंकार अध्याय निबंधन व्यक्त सादृश्य अभाव यथा कथित कल्पनीय मत तो आध्याय में उपासना करने के लिए जैसे कहते हैं किसी में किसी दृष्टि करने का कुछ सादृश्य मूलक है सादृश्य को लेकर कई उपासना है तो जहाँ स्पष्ट सादृश्य है तो ठीक है जहाँ स्पष्ट सादृश्य नहीं है व्यक्त सादृश्य अभाव है यथा कथंजित कल्पनीय कल्पना करनी है सादृश्य किसी कि न किस प्रकार सादृश्य को लेकर के आरोप पूर्वक उपासना है ऐसा मान करके कहते प्राथम्य सामान्या पृथ्वी प्रथम है शाम अभय में प्रथम है अग्नि ही प्रस्ताव द्वितीय हो गया अग्नि प्रस्ताव है लोकेश सामसुच हिंकारस्य से प्राथम्यमस्तोक में पृथ्वी प्रथम साम के अवय में, में, प्रथ में, में प्रथमावय हिंकार अग्निदृष्ट प्रस्तावपासनाव सामतावका अग्निदृष्टि से प्रस्ताव की उपासना है तो प्रस्ताव में प्रस्तावत्व सामान्य दोनों में प्रस्तावत्व प्रारंभ अग्नो ही कर्माणी प्रस्तुत अग्नि में कर्म आर कर्म किए जाते है तो प्रस्ताव हो गया साम के अवयव का नाम प्रस्ताव अग्नि दृष्टिया प्रस्ताव की उपासना इसलिए क्योंकि अग्नि में कर्म आरंभ किए जाते प्रस्ताव भक्ति शाम के अवयव प्रस्ताव नामक भक्ति द्वितीय भक्ति अंतरिक्षम उद्गीथ उद्गी उपासना करनी है अंतरिक्ष दृष्टिया टीका में अंतरिक्ष दृष्टिया उद्गी उपासन गकार संबंध साधगित उपासना करना अंतरिक्ष दृष्टिया अंतरिक्ष है गगनम और उद्गीत में गई दोनों में ग सामान्य आ गया उद्गित उपासन है गकार संबंध साधश्यम गकार अंतरिक्ष ही गगन गकार विशिष्ट उद्गित उद्गित भी गकार विशिष्ट ये गकार सामान्य हुआ आदित्य प्रतिहार आदित्य दृष्टिया तो प्रतिहार अवय चतुर्थ प्रतिहार की उपासना ठीका आदित्य दृष्टिया प्रतिहार उपास प्रतिशब्द सामान्य हेतु उसमें प्रतिशब्द सामान्य प्रतिहार में तो प्रतिहे आदित्य में प्रती कैसे प्रति प्राणी अभिमुखत्वात माम प्रतिमा प्रति थी सूर्य उदय होते सूर्य को सब लोग देखते हैं सबके सामने ही सूर्य है कहा प्राणी अभिमुख भी कोई हो सूर्य उनके सामने दिखता है माम प्रति माम प्रति मेरे सामने सबको लगता है सामने ही सूर्य है प्रति प्राणी अभिमुखत्वात माम प्रतिमा प्रति इस प्रकार सबके ऊपर आ गया बारह बजे के ऊपर सूर्य के ऊपर दिखता है कोई भी कला खड़ा हो साव के ऊपर दिखता है और जो प्रातः काल उदय काल में जो देखते हैं के पूर्व दिशा में सूर्य सूर्य अस्तकाल में के पश्चिम में पश्चिम को देखते हैं के पश्चिम दिशा में सूर्य है प्रति प्राणी अभिमुख होने से उसमें प्रति हो गया और प्रतिहार में प्रति ये प्रतिशत सामान्य हुआ देधन निधन है शाम के अवयव उसमें स्वर्ग दृष्टि करे में जीव निधन उपासन में निधन तो सामान्य है निधन में तो निधनत्व तो है और स्वर्ग में भी निध, निधनत्व तो है दिव्य निध ही इतो गता यहां से जो जाते हैं जीव स्वर्ग में रहते निप स्थापना स्थित होते है उत्तम उपासनम उपस जो उपासना कहा गया उसका उपसहन करते ऊर्धगतेष् लोक दृष्टिया उध्व गु ऊर्धव स्थित जो लोक लोक दृष्टिया उपासना करना है प्रथम अंतर तो समाप्त हुआ अथ आवृतेषु वाक्यम व्या करो अथ आवृतेषु जैसे जो पृथ्वी से लेकर के पृथ्वी अग्नि अंतरिक्ष गर्ग आदि उपासना किया उसी दृष्टि से इसी प्रकार आभूतेशु जब नीचे आएंगे वापस जोर हिंकार अब हिंकार है प्रथम शाम का अवै उसमें स्वर्ग दृष्टिया उपासना करेंगे क्योंकि आवृत तो होते समय पहला ही स्वर्ग हो जाएगा आदित्य प्रस्ताव अंतरिक्षम उद्घित अग्नि प्रतिहार पृथ्वी निधन अंत में पृथ्वी निधन होगा अर्थ आभूतेशु अवांग मुखेश् पंचविधम उच्चते उपासन अवांग करने पर से मुखेश में पृथ्वी मुख्य पंचविध साम उपासन कथम अर्थ शब्दार्थ अथावृत में अर्थ शनतर किसके अन्तर पृथ्वी मुख्यपर्य पृथ्वी मुख्यासु ते लोक पृथ्वी मुख्या से आरंभ हुआ दिव दर्यता येष्लोकेशोका द्वपर्यता पृथ्वी से स्वर्ग तक पंचवध सामुपाशन कथने के पश्चात दिव से आरंभ करके पृथ्वी तक सामुपासन करेंगे पूर्वोत्तर ग्रंथ्यो मिथो विरोधम शकता पर पहले तो पृथ्वी दृष्टिया हिंकार उपासना कहा अभी स्वर्ग दृष्टिया हिंकार उपासन करना है ये विपरीत होता है परस्पर विरुद्ध पर होगा पर शंका करके परिहार करते हैं, गत्यागति गत्या विशिष्टा ही लोका गमन आगमन विशिष्ट ही लोक ही इधर से जाएंगे तो जो वापस आएंगे फिर जो पहले पृथ्वी है वापस आते समय अंत में पृथ्वी इधर से जाएंगे तो अंत में स्वर्ग है वापस आते समय पहले स्वर्ग से आएंगे गति आगते विशिष्ट लोक है यथा ते यथाते तथा दृष्टि शाम उपासनाते आवृत्ति से लोकेश यथात जिस प्रकार है ऐसे दृष्टि से ही शाम का उपासना विधान किया जाता है अतः आवृत्ति से लोकेश आवृत्ति से लोकेश इस प्रकार उपासना करे यथा वाते गतिविशिटा जिसे गतिविशिट है, है लोक तथा तो दृष्टि हिंकाराधि उपासन विहित उसी दृष्टि से ही शाम के अवय पांच के अवय हिंकाराधि का उपासना विधान किया गया यथाचार गतिविशिटा जिसे गमन हुआ था इसे आगमन होगा ते तथा तो दृष्टि तद उपासन विधिया ते तथा दृष्टि इसे लोक दृष्टि से ही साम उपासना का विधान किया जाता है तथा शास्त्रानुसार न क्रियामाण रो उपासना विरोधअस्ती शास्त्र के अनुसार उपासना किया जाएगा गति के समय पृथ्वी में में पृथ्वी दृष्टि और आगते समय निधन में पृथ्वी दृष्टि और हिंकार में, दिश्टी। और में, दिश्टी। और में देव दृष्टि इसलिए जैसे शास्त्रीय के अनुसार कहा गया ऐसे उपासना करना कोई विरोध नहीं है उपास विषय संदर्भ हुए और विरोधाभाव अनु फलितम उपासना दो प्रकार उपासना है ये उपासना को विषय करने वाला जो ग्रंथ संदर्भे ग्रंथ है उसमें तो कोई विरोध नहीं विरोधाभाव का अनुवाद करके फलितम उपासना जो उपासना यहाँ विष्पन्न हुआ उसको दिखाते है या तो अत आभूर्तेश करे हिंकारः जो द्यौर्िंकार प्राथम्या आगमन होगा तो पहला ही दौ हिंकार द्यूलोकदृष्ट हिंकार से उपास तो हेतुम्राथम्या आवृत्त द्यूलोक आरंभ हिंकार से प्राथम्य द्रष्ट्यम आवृत्ते आगमन के समय द्यूलोक प्रथम हे और साम के आरंभ में हिंकार प्रथम दिन में प्राथम्य साम आदित्य प्रस्ताविक उपासना आदित्य दृष्टिया ठीक है में आदित्य दृष्टिया तो तो प्रस्ताव से उपास्य हेतु माह में हेतु कहते है उदित्य ही आदित्य प्रस्तुयते कर्मा प्राणीनां नाम सूर्य पर प्राणियों का कर्म आरंभ किए जाते हैं तो प्रस्ताव में प्र है अप्रस्तुयते कर्मा आदित्य उद्योहन पर प्र है दोनों सामान्य है आगे अंतरिक्षम उद्गी पूरावत पहले जैसे कहा तो अंतरिक्ष गगन उदगित में गे गगन में ग इस प्रकार समान है पूरा वी गकार अक्षर सामान्य विवक्षित उद्गीत में गकार है और अंतरिक्ष गगन में गकार है अग्नि प्रतिहार भाषा में कहा अग्निदृष्ट प्रतिहारोपास हेतुमाह प्रतिहार की उपासना अग्निदृष्टि से प्राणी भी प्रतिहरनाद अग्नि प्राणी भी प्रतिहरणार्थ प्राणी अग्नि को इधर उधर लेते प्रतिहरणम इतस्त तो नयनम प्राणियों के द्वारा लेते अग्नि को इधर कुछ कार्य के लिए अग्निहोत्री के लिए शास्त्रीय कर्म अन्य कर्मों के लिए पृथ्वी निधनम निधन में पृथ्वी दृष्टि कार्य के निधन की उपासना तथा आगता नाम यह निधनाथ जो स्वर्ग से आपस आते में रहते हैं उपासना का फल आगे मंत्र में कलपनते हास्मे लोक उध्वाश्च अवृताश्च यहम विद्वान लोकेश पंचविधम शाम इस प्रकार जान करके जो लोक दृष्टिया पांच प्रकार साम की उपासना करता है अस्मे लोक कल्पनते को इसको प्राप्त होते हैं समर्थ होते भोग के लिए उध्वाश्च अवृताश्च ऊपर ऊपर जितने लोग है और, और नीचे आने वाले सब लोग ऊपर से नीचे उपासन फल कलपंट का समर्था उसके लिए प्राप्त होते हैं भोग्य होते, होते के लिए ऊर्ध्च अर्थात गति आगत गति आगत गमन विष्ट ऊपर है आगति आगतविष्ट नीचे भोग्य व्यवतिषंथ समर्थ होते अर्थात भोग्य रूप से उपस्थित होते हैं यह एक विद्वान लोकेश पंचविधम समस्त साधु पास्ते भी सर्वत्र योजना पंचविधे उपासधे सप्तव विद्वान इसे जानकर उपासना करता लोकेशु पंचविधम पंचविधे समस्त साम साधु दृष्टिया कहा था लोक में साधु दृष्टिया पृथ्वी आदि दृष्टिया उपासना करे इति सर्वत्र योजना इस प्रकार आगे सप्त भी, भी कहेंगे इसमें पांच प्रकार साम में हिंकार प्रस्ताव उदगी प्रतिहार निधान पांच हुआ और दो और आगे मिल जाएगा आदि और उपद्रव एक अवयव का नाम साम का है आदि एक अवयव का नाम उपद्रव ये पांच उसमें आदि उपद्रव दो मिल जाएंगे तो सात प्रकार साम हो जाएंगे सप्तविधि चप्तविधाम भी इसी प्रकार देखना, साम की उपासना है लोक आदि दृष्टिया उपास्य है साम टीका में साधु इत पदम सर्वत्र दृष्टव साधु दृष्टिया साम की उपासना है पंचविधाम में भी है सप्त में भी, भी और अलग अलग अवय में अलग अलग दृष्टि भी करनी है सर्वत्र व्याख्या सर्वत्र का अर्थ पंचविधे सप्त इसे उपासना समझना वृष्टो पंचविधम शाम उपासित तो। पांच प्रकार शाम की उपासना वृष्टि दृष्टि से पूर्व बातो हिंकार जैसे पहले लोकेशु सप्तमी थी इसे बृष्टो सप्तमी उस उसका व्यास भ्यात्य, करके श्याम की उपासना वृष्टि दृष्टि से प्रथम वाक्य जैसा अर्थ होगा पंचवीत शाम की उपासना बृष्टि दृष्टि से आगे वाक्य वैसे अर्थ करना हिंकार की उपासना पूर्व दृष्टि से इस प्रकार क्रम से पूर्ववातो हिंकार हिंकार है उपास्य पूर्वात दृष्टिया मेघो जायते सस्ताव मेघ होता है वो प्रस्ताव अथवास्ताविक अर्थात प्रस्ताविक उपासना मेघ दृष्टिया वर्षती स उदीत उदगृतों की उपासना वर्षा दृष्टि से विद्युत तो विद्युत तो होता है मेघ गर्जन होता है प्रतिहार की उपासना इसी दृष्टि से करे बृष्ठ पंचविधम शाम है तो, ठीक है नहीं।, नहीं लोक दृष्टिया सामुपास किमित बृष्टिदृष्ट तो तदउप उपन्य शाम की उपासना लोक दृष्टिया पहले कहा गया उसके बाद वृष्टि दृष्टिया फिर शाम उपासना क्यों कहते तत्रोक स्थिति वृष्टि निमित्त आनंतरियम लोक की स्थिति वृष्टि के निमित्त वृष्टि होने पर ही अन्नादि होकर के लोक स्थिति है इसलिए वृष्टि निमित आनन्तर्य हुआ पूर्ववा तो हिंकार हिंकारी के हिंकार की उपासना पूर्वत दृष्टिया पूर्ववात दृष्टिया हिंकार उपासना हेतु माह हेतु कहते भाष्य में आदि उदग्रहणता ही वृष्टि पूर्ववात से लेकर के उदग्रहण वर्षा होती है ये वृष्टि उदग्रहण उधर लेना जल को ऊपर लेना सूर्य किरण के द्वारा उदग्रहणम वर्षोपहरणम उदग्रहण ऊपर लेकर के फिर वर्षा नहीं उदग्रहण का वर्षा का उपसहार समाप्त होना मेघ को लेना वर्षा उपसहार समाप्त होना अतः शब्दार्थ मह भाष्य में पूर्ववात हिंकार पूर्ववात आदि उद्रहण चाहिए वृष्टि यथा शाम हिंकार आदि निर्धारित से लेकर निधन तक साम ही इसे पूर्ववात से लेकर के उपसहार होने तक वृष्टि है अतः पूर्व बातो हिंकार पूर्व बात हिंकार हुआ अतः कार्थकते जैसे शाम में प्रथम है हिंकार ऐसे वृष्टि में प्रथम है पूर्व बात होकर के वृष्टि मेघो जायते स प्रस्ताव मेघ होता है तो प्रस्ताव प्रस्ताविक की उपासना मेघ दृष्टि से ठीक है मेघ जन्म दृष्टिया प्रस्ताव उपास है प्रस्तावी की उपासना मेघ जनम की मेघ उत्पत्ति दृष्टि से पर मेघ जनने वृष्टि है प्रस्ताव की प्रसिद्धि वर्षा ऋतु में मेघ उत्पन्न होने पर मेघ जब होता है तो वृष्टि है प्रस्ताव वृष्टि का प्रस्ताव हुआ आगे वृष्टि होगी ये प्रसिद्ध दे। है लोग देखते है अभी मेघ हुआ वृष्टि होने वाले मेघ उत्पन्न होता है आगे वृष्टि होती है वर्षी सउित जो वर्षा है होती है उद्गित उद्गी की उपासना वृष्टि दृष्टिया करे शिक्षा टीका में वर्षण दृष्टिया उद्गित उपासना हेतु माह श्रेष्ठ है शाम के अवय में उदगृत है जिसमें ओंकार है जिसका उपासना पहले कहा गया श्रेष्ठ है और वर्षा न हो श्रेष्ठ है मेघ होता है समाप्त होता है मुख्य तो वर्षण ही है विद्युत सप्रतिहार विद्युत तो हे अरुस्तन मेघ गर्जन प्रत्याहार में ऐसे दृष्टि करे के उपासना करे विद्युतन स्तन दृष्टिया प्रत्यार उपासन कारण आ कारण कहते प्रतिहृत विद्युता स्तन प्रतिहृतत्व विद्युत और स्तन गर्जन प्रतिहृतत्व का विप्रति वित्र तत्व पहली जाते इधर उधर विद्युत ये प्रतिहृत प्रतिहरण विप्रण का विस्तृत प्रतिशब्द सादृश्यादृश विद्योतना दृष्ट कर्तव्या प्रतिहारोपा प्रतिहार की उपासना विद्योतन आदि से गर्जन तनि तो गर्जन इसी दृष्टि से उपासना करे उदृहति तन समाप्त होता है उपस तो वर्षा और निधन निधन की दृष्टि करे आगे वर्षति फल कहते वर्षतिहादम विद्वान बृष्टु पंचविधम शाम उपास जो शाम उपासना करता है वर्षति वर्षतिहामय वर्षति, मेघ उसके लिए वृष्टि करता है अस्मय वर्षति। वर्षयती हद विद्वान बृष्ट पंचविधम शाम उपास वृष्टि जब चाहे करता है जो पंचविध शाम की उपासना वृष्टि दृष्टिया करेगा तो वर्षयती वृष्टि करता है अपनी इच्छा से मेघा नहीं है अपनी इच्छा से वृष्टि करा सकता है में उद्गी तधनम उद्रहण दृष्ट निधन उपास निधनम आ निधन है कारण समाप्ति निधन है साम के अवय अंतिम अवय अवर्षा करके फल उपासन से तथा वर्षतिहासमी वृष्ट वृष्टि न्योपर भी ये स्वयं वृष्टि कराता है यह पूर्ववत वर्षति परजन्य तद अनुमंत्रित अकिित करम इत्या है जब वर्षा होती है उस समय कोई कहेगा मैं वर्षा कराता हूँ तो इससे क्या विशेष है वर्षती पर्जन्य पर्जन्य वर्षा होते समय तब अनुमंत्रित्व तो उपासने के अनुसार ही वर्षा होती है यह वर्षा पहले ही चल रहा है इत्यासंख्या है असत्याम अपनी वृष्ट वृष्टि नहीं होने पर भी उपासक इच्छा से वर्षा करा सकता है नहीं की जो वर्षा होती है वो कहेगा उपासक कर वर्षा कराता है यह अर्थ नहीं असत्याम अपनी वृष्ट हो वर्षा वृष्टि कराता है ये, ये इत्यादि पूर्ववत इसे जो शाम करता है वृष्टि दृष्टि शाम उपासना करने पर इच्छा से वर्षा कर सकता है सर्वा सप् पंचविधम साम उपासित तो, सारे जलकी की, की दृष्टि से पांच प्रकार साम की उपासना करे मेघो यते स हिंकार संप्लते का तो, घनीभूत हो जाता है इकट्ठी हो जाता है हिंकारिक उपासना ऐसे एक घनीभूत मेघ दृष्टिया यद वर्षति स प्रस्ताव प्रस्ताविक उपासना प्रस्ता वर्षा दृष्टि से यह प्राच्य संद उदीर्त की पूर्व दिशा में बहने वाली नदी गंगा गोदावरी आदि से या यह प्रतीक्ष प्रतिहारिक की उपासना पश्चिम में बहने वाली नर्मदा आदि समुद्र निधन निधन की उपासना समुद्र दृष्टिया सर्वास्पु पंचविधन सामुपासित में कहा टीका मैं किमती वृष्टि दृष्टि अनाम दृष्टि सामने क्षिप्यते तथा पहले तो की उपासना वृष्टि दृष्टि से अभी कही गयी वृष्टि दृष्टि के पश्चात जल दृष्टि सामने क्यों कहते हैं तथा बृष्टि पूर्वक सर्वाशाम अपाम आनन्तरियम बृष्टि पूर्वक ही सब जल है से जलाते हैं इसलिए वृष्टि दृष्टि के अन्तर जल दृष्टिया साम की उपासना है टीका में मेघ संप्लव दृष्टिया हिंकार आरंभ सामान्या आर। मेघ संप्ल इकट्ठी होना इसी दृष्टि से उपासना करे आरंभ सामान्या होने के पहले मेघ इकट्ठी होते है घनीभूत तो हो जाता है प्रारंभ में हिंकार भी प्रारंभ है मेघो यत संप्लवते एक भावना इतरतरम घनी मेघ एक संपलवती का इकट्ठी होकर परस्पर घनीभूत हो जाते हैं मेघो यद उन्नत तथा संप्लते उच्चते मेघ उन्नत हो गया इकट्ठी हो गया तो संप्रवते तदा अपाम आरंभ स तो जल का आरंभ होता है हिंकार की उपासना इसी दृष्टि से करें। यद बरसती सस्ताव प्रस्तावित की उपासना बृष्टि दृष्टि से करें। आप हो सर्वतो व्या करती है क्या वर्षा दृष्टिया प्रस्ताव से उपासना तो हेतु प्रस्ताव की उपासना वर्षा दृष्टिया करने के लिए कारण कहते है आप सर्वो व्या जब वर्षा होती सर्वतो जल व्याप्त हो जाते है इसमें यह प्राच्य संदते सीत प्राच्य नद्य गंगा आद्या और श्रैष्ठ श्रेष्ठ है यह प्रतीक्ष प्रतिशब्द सा सामान्य प्रतिचय में प्रति है और प्रतिहार में प्रति है प्रतीचयस्तु नर्मदा आदि नर्मदा अपि आदि नदी है समुद्र निधन तन निधन तो जलों का निधान होता है स्थापन है समुद्र में निधन अभी अंतिम अवय अप्सु विद्वान नाप्सु प्रीतमन येतव सर्वास्वसु पंच विधता नईति जलमेव नहीं मरता है जो उपासने से करता है अप्सु मान जल प्राप्त करता है इच्छा से यह तदेव विद्वान सर्वासु पंचविधन पांच प्रकार साम में सामोपास उपासना करता है में ना हप्सु तरी गो अपेक्षित मरण न चाहिए तु प्रति यदि गंगा में मरण चाहता है अंत में तो चाहने पर भी गंगा में प्रविष्ट है तो नहीं मरेगा गंगादू अपेक्षित में मरण न चाहते चाहने पर भी नहीं होगा उपासना के कारण सत्रह तो ने चेत इच्छा नहीं करता है तो नहीं मरता इच्छा करेगा तो मर जाएगा ने असोपासको मरुस्थली यथे उदकती अपसमान दिया है अपसमान का अर्थ अम्मान जल वाला होता है ये फल है जल वाला होता है मतलब क्या है अस उपासक मरूस्थली भी रहे, मरुस्थली में भी रहे उदक प्राप्तो उसको होता है उदकवाला होता है, ऋतुषु पंच विधम सामुपासी तो, पांच प्रकार सामिक उपासना ऋतुदृष्ट बसंत हिंकार बसंतृष्ट हिंकारिक उपासना ग्रीष्म के वर्षा वर्षा की दृष्टि से उपासना निधन पंचविधम साम में ठीक है सल दृष्टिया जल दृष्टिकारी की उपासना पहले कही गई उसके पश्चात ऋतु दृष्टि करके उपासना क्यों कहते साम में आरोपी क्यों करते तथा ऋतु व्यवस्थाया आम निमित्व आनंदरियम ऋतु व्यवस्था यथोत्त आम अन्य दो नकाली म नही तो अम्बुनिमित तो पाठ आम आम निमित्वात यथोत आम मधा न रहेगा मनी जलक्यानंतर यथोत्मित्वादन जल जल निमितक ऋतुवस्थ जलतर ऋतु प्रथम क्यूपा ग्रीष्म दृश्य से यवाद्रह प्रस्तूयत हि प्रागू्यथ क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा काल में खाने के लिए आवाज संग्रह करके रखते हैं प्रस्ताव किया जाता है प्रस्ताव हो गया वर्षा उद्घीत प्राधान्य आता शरत प्रतिहार शरत दृष्टिया प्रतिहारी की उपासना रोगीणाम मृतान चतिहरण आत शरत ॠतु में रोगी और मृत को प्रतिहरण होता है शरत ॠतु हेमंतो निधनम हेमंत ऋतु दृष्टि से निधन की उपासना निवाते निधनात प्राणी नाम हेमंत ऋतु में शीत काल में वायु रहित देश में प्राणी मर जाते हैं तो निधन में उपासना करें उसका फल कलपंत हास में ऋतुमान भवती है तदेव विद्वान ऋतु पंचविधम साम उपास जो उपासक विद्वान पंच प्रकार साम में ऋतु दृष्टिकरण को उपासना करता है असम ही ऋतव कल्पनते ऋतु इसके लिए भोग्य उपस्थित हो जाते हैं ऋतु संबंधी उसको प्राप्त तो हो जाता है ऋतुमान भवत उपास्ते तदम वाला होता है ऋतु संबंधी भोग वाला ऋतु व्यवस्थानुरूपम तत्र क्रिया विशेषण कल्पन्त ऋतु व्यवस्था अनुरूपम भोग्य अस्मय उपास कल समर्थ होते है ऋतु उसके लिए समर्थ होते मतलब ना उपस्थित होते अस्मि उपासकाय उपासक के लिए ऋतु भोग्य तो उपस्थित होते हैं कैसे ऋतु व्यवस्थानुरूपम ये ऋतु व्यवस्था अनुरूपम यथाश्यात् ऋतु व्यवस्था के अनुसार ही उसके लिए भोग्यतन उपस्थित होते हैं, ऋतु व्यवस्था अनुरूपम यह हो गया क्रिया विशेषण्यवस्था अनुरूप तथा कल्पनते होते है कस्य अनुपासी क्रमण तत्त ऋतु फल भोग भागिता उपते नेदम उपासना अनुरूपम फलम इतिहास है उपासना नहीं करने पर भी जो कोई उपासना नहीं करता उसके भी तो क्रम से तत्त ऋतु फल ग्रीष्मतु में गर्म वर्षा ऋतु में वर्षा शरत शीत बसंत ऋतु ऋतु की फलत ऋतु को फल तो उपासना नहीं करने पर भी क्रम से प्राप्त होते हैं नियम उपासना अनुरूप फलन तो उपासना के अनुसार क्या हुआ उपासना नहीं करने पर भी तो ऋतु क्रम से आते हैं प्राप्त होता है इतिहास ऋतुमान भवती ऋतुमान भवती आर्तवे भोगीश्चर संपन्न भवती इतिहास ऋतु संबंधी भोग से संपन्न होता है तो जो उपासन नहीं करे वो तो संपन्न हो जाएगा इस टीका में संपन्न सर्वदा स्वेच्छावसादिशेषक जिस समय चाहेगा जिस ऋतु संबंधी भोग्य उसको प्राप्त हो जाएगा स्वेच्छावसा दीदी पशुशु पंचविध में शाम उपासित पंचविध स्वामी की उपासना पशु दृष्टिया अजा हिंकारो हिंकार उपासना अवय प्रस्ताव प्रस्ताव उपासना गावी की उपासना गोदृष्ट अश्व प्रत्याहार प्रतिहार प्रतिहार की उपासना अश्वृष्टियासना पुरुष दृष्टिया पशुष पंचवधन सामोपास दृष्ट्या सामने पशु दृष्टि आरोप कारण पहले ऋतु दृष्टि उपासना कहा गया अभी सामने पशु दृष्टिकरण आरोप करना उसका कारण सम्यक वृत्ते सुतुषु पश्य काल एक आनातर ऋतु सम्यक होने पर पशु संबंधी काल ही पश्य काल पशु संबंधी काल होता है इसलिए पशु ऋतु के अन्तर पशु अजा हिंकार अजा उपासना अजादि हिंकारोपास हेतु और प्रधान कैसे अजाया है अजा है प्राधान्यत अजा, अजा, अजा ये प्रधान्य प्रथम पाठा और प्रथम हे अजा प्रथम पाठ अजह पशू प्रथम श्रुति पशु ब्राह्मण मनुष्यम अजह पशूना तस्मा मुख्या मुख तो हिज्त श्रुतिम्राध्य प्रमाण ब्राह्मण मनुष्याण ब्राह्मण पहलोत्पन्न मुखसे पशु नाम अजह पशुनाशु में उत्पन्न हुआ तस्माते व मुख्य अज बकर ब्राह्मण पशु में है, तो असुजन मुखसे अजा प्रधान में प्रमाण देते अजह अज पशूना प्रथम श्रुतेह दर्शना के साथ अभी। भेड़ बकरी एक साथ रहते और है हिंकार के बाद साथ रहते कस्मा जाता, जाता अजा वीते सुजा नाम अभिनाम से में सु तस्मा जाता अजावय अजा वयव... अजा और अज अवयव... अभय अभ अभी ही भेड़ है साहचर्यम अजा अवीना चाहचर प्रसिद्ध गौ अश्विहार प्रतिहरनाथ पुरुषाण पुरुष को बैठा कर पशु न पशु निधन निपुरधा स्थापना स्थित होते हैं पुरुष के पास आश्रित होते हैं पशु रहते हैं उसका फल है हास्य को प्राप्त होते पशु मन भवि ये तम विद्वान् पशुसु पंच विधाम उपासना पशु करे तो भवति दृष्टिया पशुति पशु फलगत्यागाज्य भोग त्यागा, त्या, त्यागा बना भोग और त्याग भोग भी करता है और देवता उद्देश्यन द्रव्य त्याग आदि यागा करता है टीका में त्यस्य पूर्वेन पूर्वेण परिहरति। परिहरतीमी पशु फिर पशुमान पशुमती तो पशुमान तो पशु होते हैं और पशु पस, है इसका अथवा उसके लिए पशु होते हैं और पशुमान भवती का पशु फल से युक्त होता है साम उपासना ृष्टियासना वाग प्रस्ताव वग दृष्टिया प्रस्तावपासना चक्षुरो चक्षी उपासना तो श्रोत्र श्रोत्रदृष्टिया प्रतिहारोपना मनो निधन मनोदृष्ट्या निधन परो वरिया पशुस्थित पशु से उत्पन्न होता दुग्ध प्राणी की स्थिति होती इसीलिए पशु दृष्टि के अन्तर उपास्ती उपासना आरंभ करते पंचविधम पर सामुपासी पर वरियस्थ वरियस्थ वरतर, उत्कृष्ट प्राण उत्कृष्टुणेदिष्टि विशिष्ट सामोपासना करे, प्राण प्राण प्राण मुख्य सामोपासन कराणशब्द्यशेष व्यावृते थ्राणकाच घ्राणलना मुख्य प्राणाद उत्तरे शाम वर्यस्तवसंभवात तो क्यूंकि उत्तर उत्तर वरीय वरतर कहा गया है प्राण के अपेक्षा आगे सूत्रादि वरतर वरीय नहीं हो सकता है घ्राण के अपेक्षा हो सकते हैं मुख्य प्राणाद उत्तरे शाम वाघ आगे कहेंगे वर्यस्त तो नहीं होता है वर्यस्तअवात तो तर्वश्रेष्ठता निर्धारित प्राण सर्वश्रेष्ठ है निश्चित हुआ परम परम वर्यसा बाघादीना मध्य आगे आगे उत्तर उत्तरो उत्कृष्ट कहा गया बागादी उनमें प्रथम भावी प्रथम भावी कहा गया यहाँ प्राण को इसलिए ये निकृष्ट प्राण यहाँ नहीं होगा मुख्य प्राण अभी तो घ्राण में अत्र प्राण शब्द काचो वर्षस्तम तत्रह आगे कहा उत्तरो वर्यस्या प्रथम घ्राण आगे वाक प्रस्ताव वाचा ही प्रस्तुत सर्वम प्राण से वाग वर्य घृण की अपेक्षा प्राण वाग उत्कृष्ट क्यों है क्योंकि वाचा ही प्रस्तुत सर्व शब्द के द्वारा आरंभ किया जाता है वाघ वर्यसी प्राणाथ प्राणाथ घ्राण की वाग वाघ वर्यसी है क्योंकि अप्राप्त में उच्चत वाचा शब्द के द्वारा वाग इंद्र के द्वारा कहा जाता जो वस्तु नहीं है घृण इंद्र तो घ्राण इंद्र के साथ प्राप्त होने पर गंध ग्रहण करेगी अपरा उच्चते, अपराप्तत्व व्यवहित जो पास में नहीं उसको भी बाघ इंद्रिय से कहा जा सकता है प्राप्त से वो तो गंध से ग्राहक्राण इंद्रिय गंध प्राप्त होने पर उसका ग्राहक अप्राप्त का ग्राहक नहीं चक्ष उदगित वाचो बहुतर विषय में प्रकाश है चक्षुर अतो वरी है वाच उद्गित वाहक चक्षु वरीय बरतर क्योंकि शब्द के विषय बहुत विषय चक्षु शब्द से सुना और चक्षु से देखा जो चक्षु से देखने से विषय का प्रकाश अधिक होता है शब्द के पीछे शब्द से त्याव चक्षु से वर्यस्तम शब्द वाच वाचो बहुतर विषय प्रकाशित चक्षु चक्षुसो वाचो, चक्षुषो वर्यस्व वाचो बहुतर विषय हाँ बहुत प्रकाशय चक्षु अतो अत वर्यो वाच वाच बहुत विषय प्रकाशय चक्षु अतो वर्ो वाच उगृत वाच्य अपेक्षा चक्षु हो गया उत्कृष्ट चक्ष बहुत तरह विश्प्रकाशित चक्षु अथ वरीय वाच वाघेक्षा चक्षुष्या चक्ष उद्घित आगे हो गया श्रोतम प्रतिहार प्रतिहत प्रतिहित प्रतिहार स्रोत्र इधर उधर पहला विपत्ति नरिय चक्षुष सर्वतः श्रवणार्थ वरीह चक्षुष शब्द यहां यहाँ चक्षुष शब्द है स्रोत्र क्योंकि सर्वतः श्रवणार्थ चक्षुत तो सामने को देखेगा शब्द तो कहीं होने पर सुनाई पड़ता है इसलिए यहां शब्द से अन्याय करना सर्वतः श्रवणार्थ चक्षुष क्षुष चक्ष वर्यस्ट किस का शब्द से यावत चक्षु चेपा श्रवणेन्द्र को कहा श्रवणाथ कस्य श्रवण ये श्रवणाथ के साथ शब्द से का अन्वय शब्द वर्यस चक्षुषत्र क्योंकि सर्वतः शब्द से श्रवणत् शब्दात, सकाशात इत शब्दी तथ्य सर नहीं उसके पहले आ गया बहुत तरह। हाँ वाचो बहुत विषय प्रकाश चक्षु वाचक अर्थ तो ये जी हो गया अच्छा ये वाचह जो अर्थ क्या है हाँ तो ये जो शब्द से याबत अर्थ क्या ये शब्द से किसका है ये अर्थ वाचह का अर्थ च शब्द से उसके अर्थ फिर कहते चक्षु चक्षुरुदीत तो हो गया श्रेष्ठ वाच बहुत विषय प्रकाशेति चक्षु। चक्षुर शब्द के अक्ष का अर्थ शब्द करना वाघ इंद्रिय नहीं तो वाच सकाशा अर्थ करना वाचीअ तो उसका अर्थ है न बाच है शब्दार्थ का साथ पंचमी करना शब्द के अपेक्षा बहुत विषय प्रकाशित चक्षु इसके साथ है शब्द के अपेक्षा चक्षु बहुत विषय को प्रकाश करती है शब्द से जो सुनाई पड़ता है उसकी अपेक्षा बहुत विषय प्रकाशित है चक्षु के द्वारा अतो बड़ी है वाच उदगित इसलिए शब्द की अपेक्षा उद्घित चक्षु बड़ोतर हुआ श्रेष्ठ होदगित चक्षुष मात्र विचार मनसो वर्यस्थ हेतु मन मनो निधन उसके अफे वर्य क्यों मन निधीयते पुरुष से भोग्य आहृत विषय सर्वेन्द्रिय सर्वे के द्वारा ग्रहण होते विषय मन में स्थित होते वर्यस्त श्रोत्रा मनसोत्र के अच्छा मनोवरतर सर्वे सर्वे है सर्वेन्द्रिय विषय व्यापकता सर्वेन्द्रिय विषय का व्यापक मन अतीद्रिय विषय मनस गोचर जो इंद्र ग्राह नहीं मन का विषय होते हैं, मन से चिंतन करते हेतु परो योत्थेत प्राणीन वेहेतुषेपर उत्कृष्ट ठीक इति इति पूर्व संबंध अतीन्द्र विषय मनस गोचर वर्षस्तम अप्रातम उच्यतेचा इत्यादोत यथोत तो हेतुभ्य इन सब हेतु के पे अपरा उच्य देव आचार्य पहले कहा था भाष्य में सोह पर लोकांज मंत्र में एक विद्वाना पंचवधम पर सास्ते तो पंचविध इसका फल है एकदृष विशिष्ट सा उपासन करता है परोवर्य भवति इसका जीवन उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट तो होता है उक्ता इसका कहा है। इतितु पंच विध से उपासनम पांच प्रकार साम का उपासन कहा, कहा गया कि इसलिए पंच विधाय मंत्र में क्यों कहा गया सप्त वक्षण विषय बुद्धि सामनाथ आगे सप्त विधेम उपासन कहेंगे बुद्धि क्या करने के लिए इतितु ये कहा पंचविधा पंचविधासन हुआ टीका में उक्त उपसहार विषमाण बुद्धि समाधान क्यों न सद इति आसंख्य ये इतितु पंचविध से नहीं कहने पर भी आगे तो बुद्धि समाधान हो जाएगा इतितु पंचविध से कहने का क्या तात्पर्य इत्याशं निरपेक्ष पंचविधे वो तो बुद्धिम तो में बुद्धि में समाधि क्षति पंचविध में निरपेक्ष जब हो जाएगा अपेक्षा नहीं समाप्त तो पंचविधाम पूरा हो गया आगे सप्तविधाम में बुद्धि एकाग्र करेगा नहीं तो पंचविध क्या है उस चिंता करता रहेगा जब निरपेक्ष हो गया पंचविध साम पूरा हो गया निरपेक्ष ही अपेक्षा नि निर्गता अपेक्षा यश्य जिसकी जिस अपेक्षा पंचविध साम में समाप्त होगी समझ लिया आगे पंचविधे निरपेक्ष होने पर वक्षमाण बुद्धि समाधित सती वक्षण सप्तम में बुद्धि समाधान करेगा इसलिए उपसन क्या इतितु से अर्थात इसके ये पंचविधे पंचविधाम उपासना पूरा हो गया आगे सप्तम उपासना कहेंगे ओम ओम्याय अमंगण चक्ष मथो बल षतम ब्रह्म निरा क्या ब्रह्म निराकर निराकरण निराकरण मेस्त सदात्मन निगत य ते धर्म नयी सन् शाति शांति शांति, शांति, शांति।